स्मृति पुराण करुणा नमा भगवत् शंकर लोक शंकरम शंकरम शंकरम ब्रह्मसूत्र चतुर्थ अध्याय में द्वितीय पाद है जिसमें सगुण ब्रह्म विषय गति की चिंतन है जो सर्वोभाषक इस शरीर से निर्गमन करता है शरीर अंदर को प्राप्त करने के लिए लोकांतर को प्राप्त करने के लिए उसके गदी ये शरीर से निवृत्त होने के बाद कैसी होती है इसको लेके कहा एक प्रकार का नाड़ी और रश्मि का संबंध माना जाता है वैसे सारे पंजभूतों के साथ शरीर के माध्यम से आत्मा का संबंध कहा जा सकता है तथा भी वो पूरा ना लेते हुए यहां सूक्ष्म शरीर का विचार करना है तो सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म भूतों के साथ संबंध होने पर एक आश्रय रूप से यहां रेशमी को लिया गया है ऐसे भूदाश्रय ही गति होती है तृतीयाध्याय प्रकंपादा जी में इत्यादि में निश्चय किया था किंतु वो को मान करके शरीर से उत्क्रमण की की जो है, उस समय की जो स्थिति स्थिति है, है, समय उसी को लेकर कहा था कि स रश्मि फिर ऊर्धम आक्रमते रश्मि के माध्यम से सूर्य की रश्मि और सूर्य के रश्मि के साथ संबंध का विचार किया था तो उस उन रश्मिों के साथ में यह शरीर से निकलेगा और जैसे रश्मियों की गति है वैसे रश्मि इनकी गति होगी लाइट जैसा प्रकाश का जो वेग है प्रकाश वेग को लेकर के उस हिसाब से गति होगी ये भी छात्र परिषद में अष्टम अध्याय में कहा है तो उसका सिद्धांत सूत्र हो गया था तयोर्धमायन अमृतत्व इत्यादि से जो सदाधिक नाडी से निष्क्रमण करेगा वो यहां से रश्मि अनुसार ही निष्क्रमण करेगा ये कहा सुष्मा नाडी से जिसका निर्गमन होगा वह रश्मि अनुसार ही निर्गमन होगा अतः रात्रि में या दिन में कभी भी मरता मृत्यु का समय का कोई विचार आवश्यक नहीं है कि कभी भी मरता है वो उसी प्रकार से ही अविशेष रूप से रश्मि अनुसारी ही ग्रमन करेगा रश्मि का साथ संबंध उसका होगा ये निश्चय किया था उसमें अभी एक पूर्व पक्ष पूछेगा और उसका उत्तर देना है ठीक है मैं देखी सूत्र अवयवे ना पूर्व पक्ष यहां सूत्र का एक अंश पूर्वपक्ष है मैंने पूर्वपक्ष घटित सिद्धांत सूत्र है ये उसका एक अवय का पूर्वपक्ष व्याख्या कर और दूसरे अवयव में उसका सिद्धांत ही बताते निश्चिने चेत न संबंध से यवत्वि दर्शयति दिशी न इधि ये पूर्व पक्ष है निशा के मृत्यु में निशी के समय में मृत्यु होने पर यह रश्मि आदि संबंध नहीं होता है ऐसा कहे तो ये प्रश्न किया यह सामान्य प्रश्न है कि जब रश्मि के साथ संबंध करना है तो रात्रि में नहीं हो सकता कल बताया था रात्रि में संबंध हो ही नहीं सकता है वो रश्मि है ही तो दिन में होना चाहिए तो रात्रि में कैसे होगा यदि वो सगणोपासक रात्रि में शरीर को त्यागता है तो उसका क्या होगा ऐसा प्रश्न किया तो ऐसी बात नहीं है संबंधस्य से यावत देहभावित्व दर्शयती चाहे ये जो रश्मि नाड़ी संबंध है यानी सुषुम्ना नाड़ी के साथ रश्मियों का जो संबंध है ये यावत देहभावी माना जाता है जब तक शरीर रहेगा जैसा रहेगा सभी अवस्था में इनका संबंध नित्य माना जाए तो यावत देह भावी धन यावत देह शरीर जब तक रहता है ये नाड़ियों का किरणों का संबंध होता है इसलिए वो रात में हो दिन में हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता यहां देह संबंधी किरणों से तात्पर्य है बाह्य किरण जिस प्रकार प्रकाश दृश्यमान होता है ऐसे प्रकाश का यहां विशेष विचार नहीं ऐसा प्रकाश कोई यहां विचार नहीं करता वो प्रकाश जो नाड़ियों से संबंध करता है शरीर के साथ संबंध करता है वो प्रकाश तो रहेगा इसलिए ये यावत देहा भावी संबंध होगा उष्णता के माध्यम से अन्य माध्यम से प्रकाश वहां दिखाई देता है और उष्णा के संबंध में पहले भी कहा था कि तेज का जो स्वरूप है वही उष्णता है वो उष्णता के तेज का संबंध होने पर वो तेज संबंध भी दिन रात रहता है ऐसा होगा तभी तो शरीर में ये सारी प्रक्रियाएं होती है और शक्ति का वो उद्भव, उद्भव माने शक्ति यहां उत्पन्न होती है और शक्ति से ही सारे काम होते हैं इसलिए भी ऐसा ही मानना पड़ेगा इसी को यहां देह भावी का। यह याहवत देव देहभाविका यह विशेष बात है कि वो नित्य वह संबंध में रहेगा तो फिर प्रश्न ही नहीं होता है कि रात को क्या होगा भाष्य में अस्थि अहनी नाड़ी रश्मि संबंध इति आहनी मृतस्य स्याद सियाद रश्मि अनुसारित ये नाड़ी रश्मि का संबंध दिन में होता है अहनी अहम शब्द का सप्तमी अस्त्यहनी नाड़ी रश्मि संबंधा नाड़ी रश्मि का संबंध नित्य होता है इसीलिए दिन के समय में अहनि मृत्य दिन में मरा गया जो व्यक्ति है उसका तो रश्मि अनुसारित तो होगा उसका तो रश्मि तो होगा वो जीव का रश्मि अनुसार गमन हो जाएगा सूक्ष्म शरीर का इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक है किंतु रात्रो प्रेदस्य नश्या रात्रि में प्रयत होने पर उसको रश्मि का संबंध ना प्राप्त होने पर अब रश्मि के साथ वो चलेगा नहीं तो नाड़ी रश्मि संबंध विच्छेद आदि चेत क्योंकि रात्रि में ये जो रश्मि का अभाव होने से नाडी रश्मि संबंध का विच्छेद हो जाए जिस नाड़ी से उत्क्रमण करेगा उस नाड़ी का रश्मि के साथ संबंध करना होगा वो संबंध मिलेगा नहीं क्योंकि रश्मि उपस्थित नहीं हो ऐसा यहां प्रश्न किया तब उत्तर में कहा ना क्योंकि नाड़ी रश्मि संबंधस्य से देह देहभावित्वाद ये जो नाड़ी रश्मि संबंध है जितने नाड़ियों को कहे गए हैं ये ये बहत्तर भा, करोड़ बहत्तर लाख जो दस हजार दो सौ जो नाड़ी के हिसाब से बोला ये सारे नाड़ियां ये नित्य संबंध से रश्मि के साथ संबंध रखते और उनमें भी जो ये नाडी है जिसमें सुषिमना नाड़ी सबसे मुख्य नाडी है उसके साथ भी नित्य संबंध हो ही जाता है इसलिए नाड़ी रश्मि संबंध को यावत देह भावी मानने के कारण ये समस्या उत्पन्न नहीं होती यावत देह भावी ही शिराकिरण संपर्क ये याव देह भावी का अर्थ करते हुए कहा कि यावद देह भावी जब तक शरीर का संबंध है शरीर जीवित है तब तक शिरा किरण संपर्क का शिरा और किरण का संपर्क वैसे शिरा यह नाड़ी के लिए कहा गया है किंतु नाड़ी और शिरा में थोड़ा भेद भी मानते हैं कि नाड़ी और शिरा यद्यपि दोनों में अलग अलग है तो शिरा जो है हमारा वेन है हमारे शरीर में जो वेन जिसको कहते हैं जिससे रक्त प्रवाह होता है अन्य धादु का प्रवाह होता है इससे प्राण का प्रवाह होता है वो नाडी है किंतु ये दोनों संबंध में रहते हैं जहां से रक्त चली है वहां से नाड़ियाम भी चलती है तो सिराकिरण संपर्क शिराकिरण संपर्क यावत देवभावी है इसलिए दर्शय दिच एकदम अर्थम आगे सूत्र में कह था दर्शय उसका अर्थ करते हैं टीका मैं देखूं शिरा कार्थ यहाट्य नाड़ी रश्मि संबंध से याव देह भावी प्रमाणोक्ति परम सूत्र भागम आदाय ये नाड़ी रश्मि संबंध यावत देहभावी है इसके लिए कोई प्रमाण चाहिए तो छामदों का प्रमाण लेते हैं ये यावत देह भावी है करके कहां कहा क्योंकि ये तो सामान्य दिखाई देने वाला है ही नहीं इसको भी शास्त्र से मानना पड़ेगा यद्यपि उसका लक्षण दिखाई देता लक्षण से अनुमान किया जा सकता है और अनुमान प्रमाण होता है सत्य होता किंतु फिर भी ऐसे विषयों पर वेद क्या कहता है उसका आधार लेना आवश्यक होता इसलिए सूत्रकार ने दर्शि कहा ये यावत देह भावित्व हमने कल्पना नहीं की है रश्मिया यावत देह भावी रहती है ये श्रुति स्वयं भी कहती है अमुष्मादित्यातायते आसु नाड़ीषु सृप्ता आभ्यो ते अमुष्मिन्नादित्ये आदित्ये सृप्ता बहुत सुंदर ढंग से ये आदित्य के साथ शरीर का संबंध और शरीर में जो नाड़ी सिराओं का संबंध इसको यहां परस्पर संबंध करके दिखाया जिसको हम इधर इधर संयोग कहते इधर इधर संबंध कहते हैं उसको लेके दिखाया है कि अमुष्माद आदित्या प्रदायन्ते। ये जो रश्मिया है ये उस आदित्य से बाहर आ जाते हैं यानी आदित्य से उसका विस्तार होता है ये आठ छह एक का है ये नाड़ियों का विचार और उसी के बाद में ये आठ छह दो में आया ये आठ छह दो में आने से ये उसी को नाड़ी को यहां लेना पड़ेगा जहां नाड़ियों का छोड़ा था ये पेदा येषा लोहित इत्यादि करके छोड़ा था उन नाड़ियों के संबंध में आगे कहा है। अथ यह यदा हृदय से तो अमुष्माद आदित्या प्रदायंत ये ये जो रश्मिया हैं, ये कहां से निकलती है ये अमुष्माद आदित्या ये जो आदित्य है आदित्य से निकलते हैं प्रतायते प्रतायते मैंने विस्ती विस्तार से फैलते हैं तो रश्मिया वहां से निकलती है और चारों तरफ फैलती है आशुनाडी सृप्ता और वे जो रश्मिया हैं चारों तरफ फैली हुई रश्मिया हैं वे इन नाडियों में सृप्त होते हैं इन नाड़ियों में प्रवेश कर जाते तो मैंने प्रविष्टता वो ऐसे प्रवेश करते हैं कि जैसा दोनों मिल जाए इस प्रकार से प्रवेश करते हैं। एक प्रकार वो संबंध हो जाने प्रवेश है उसका स्पर्श हो जाना प्रवेश माना जा तो ता आसु नाड़ीशु सृप्ता सृप्ता नाड़ियों में प्रवेश किए ये सारे दशमियां और आपभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायन थे और बाद में इन नाड़ियों से वो बाहर भी फैलते ऐसे नाड़ी के अंदर प्रवेश करके और नाड़ियों का संबंध बाहर भी होगा तो दोनों का परस्पर संबंध होगा तो प्रकाश का ऐसा ही होता है प्रकाश एक जगह प्रविष्ट होता है तो उसमें परस्पर संबंध से एक प्रकार से होगा जहां भी प्रकाश प्रविष्ट होगा उधर दृश्यमान होता है वो इसलिए यहां प्रकाश भी है और उसके साथ में शक्ति का प्रवाह भी है प्राण का प्रवाह भी है तो इसलिए आपभ्या नाड़ीभ्य इन नाड़ियों से विस्तार हो जाते हैं ते प्रदायदित्य और यहां से निकल के वो आदित्य में मिल जाते मतलब वहां से यहां, आएगा, यहां से आकर के उधर मिल जाएगा ऐसे दोनों का संबंध बताया गया जैसा रिफ्लेक्शन होता है इसी प्रकार होता है तो ये परस्पर मिले हुए हैं ऐसा कहना यहां है। यह तात्पर्य है ये इस पर ध्यान करे तो उसमें से ये मालूम होता है कि कहा आ, कैसे ये संबंध करते हैं रश्मिया और वो संबंध करने के लिए अलग अलग रूप में बताया जैसा संबंध का लक्षण में वाद पित्तक अबादी को लेकर के वो शुक्ला पीता नीला और पिंकड़ लोहित इत्यादि अलग अलग वर्ण भी हो जाते हैं उसी से भी उसका लक्षण से मालूम पड़ता है और जो लक्षण दिखाई देता है उसी लक्षण के अनुसार उसके गदि का भी निश्चय करने की विधान है निधाग समय चा निशास्वी किरणानुवृत्तिपलभ्यते प्रताप आदि कार्य अब ये हमेशा नाड़ी और रश्मियों का संबंध है इसके लिए क्या प्रमाण है आपको कैसा मालूम पड़ेगा क्या ऐसा संबंध है क्योंकि यहां तो आदित्य जब नहीं रहता है तो रश्मि का संबंध नहीं होना चाहिए जब तो आदित्य रहता है तब होता है। तब उसके लिए अभी प्रमाण दे रहे भाष्य में निघ समये, गर्मी के समय में निदाघ का अर्थ माने गर्मी जो गर्म काल में निशाश्व अभी रात्रियों में भी किरणा अनुवृत्ति उपलब्ध है, किरणों के अनुवृत्ति देखी गई रात्रि में वो विशेष करके वैसा तो हमेशा ही होता है वो कम ज्यादा होता है तो निशास्व अभी किरणानुवृत्ति उपलब्ध थे किरण के अनुवृत्ति देखे तो जैसे हमारे जब भारत जो भूखंड है ये पूरे विश्व के जो आकार है उसमें कहाँ आता है ग्लोब में कहा आता है जो भूमि का जो गोलाकार ग्लोब है उसका कहाँ आता है उस हिसाब से यहाँ गर्मी और ठंडी इत्यादि होते रहते हैं हर हर राज्य में ऐसा है अब जब हमें ठंडी होती है कई राज्यों में जैसा ऑस्ट्रेलिया आदि राज्यों में वहां गर्म होता और हमें अभी जब गर्म है वो वहां उनको ठंडी होती ऐसे होता तो यह समय का परिवर्तन ग्लोब घूमने के अनुसार होता है और इसमें जो है जैसा सौर पथ में भूमि का जो भ्रमण पथ है उसमें जितना जितना सूर्य से दूर होता है दूर होता चलता तो उतना जो है आपको मौसम में अंदर पड़ेगा और सूर्य का ताप कम होगा और पानी ज्यादा होगा पानी का से ज्यादा रहे पानी का अंश ज्यादा रहने से आपको ठंडा का अनुभव होता है अभी इसलिए निदाग समय होगा गर्मी का समय होता है ये उत्तरायण के गति में होते हैं तो उत्तरायण में होने पर वो ज्यादा सूर्य के पास पहुंचती है पृथ्वी वो घूमती घूमती हुए सूर्य के पास पहुंचती है इसलिए वो सूर्य का ताप से ज्यादा संवर्ग में आती है तो सूर्य के सामने सामने हो जाता है और उसी से फिर अभी दक्षिणायन चल रहा है अभी दक्षिणायन में सबसे दूर के तरफ जाते हैं जैसे अभी अगस्त महीना है अगस्त पंद्रह बीस ऐसे समय में वो बहुत दूर तक चला जाता तो सबसे दूर रहते फिर उधर से फिर घूम घुम करके वापस में ऐसे घूम के आएगा तो ये घूम जैसा वो दूर जाते हैं इसी प्रकार से उसके मौसम में अंदर आता है उसी को लेकर के यहां का और उसके बीच में जो अन्य ग्रह का संपर्क होता है इत्यादि बहुत सारे कारण है इसी से ये निधाग समय में किरणों की अनुवृत्ति प्रतापादि कार्यदर्शना प्रताप उष्णता आपको गर्म का अनुभव होता है उष्णता का अनुभव होता है गर्म के समय में वो गर्म काल में जो उष्णता का अनुभव होता है उसी को रश्मियों का संबंध समझना पड़ेगा और रश्मियों के संबंध के बिना नहीं हो सकता ये इसमें अनुमान किया तो प्रतापादि कार्यदर्शना स्थोग अनुवृत्ते स्तु हृद्वंतर रजनीशु शैशिलेशु व दुर्दिनेशु कहते हैं कि यह निधाघ समय में निचाओं में भी किरण है तो किरण तो थो थोड़ा वो तो दिखना चाहिए था किंतु तो रात में तो कुछ नहीं दिखता जैसे बच्चे पूछते हैं अब रात को आप बोलेंगे प्रकाश किरण है तो कहां है? कैसा होगा तो उसका उत्तर दे रहे ये सब साइंस के अनुसार उत्तर दे रहे बोले ऐसा होता है ना वो क्या है कि वो बहुत कम है जो जितने रश्मियाँ दिन में दिखाई पड़ती हैं उतने रश्मियाँ वहाँ नहीं है ऐसा समझना पड़ेगा कम है वैसे तो अभी का साइंस के अनुसार रश्मियों का स्वभाव में भेद हो जाता है जो अलग अलग रश्मि है उनमें कुछ रश्मि जो है दिन में दिखते हैं कुछ रश्मि जो नहीं दिखते वो आम के लिए वो दिखने में नहीं होता है इसलिए अंधेरा हो जाता है तो रश्मियों में भेद होता है अलग अलग स्वभाव के रेशमि है अब वो यहां नहीं कह रहे हैं, यहां तो कह रहे हैं स्तो का अनुवृत्त ये स्तो का अनुवृत्ति स्तोक मन अल्प बहुत अल्प मात्रा में रश्मि रहने के कारण केवल आपको गर्म का अनुभव होगा किंतु प्रकाश का अनुभव नहीं होगा तो दुर्लक्ष दुर्लक्ष होता है इसको जानना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन होता और प्रकाश रश्मि के बिना कर नहीं सकते जैसे फोटो लेते हैं तो फोटो के लिए भी प्रकाश रश्मि की आवश्यकता होती है और वो जो विशेष प्रकाश रश्मि को लेने के लिए विशेष कैमराएं होती है उन कैमराओं से वो विशेष प्रकाश रश्मि को लिया जा सकता है तो रात में भी आप फोटो ले सकते हैं रात में भी ऐसे दिन के जैसा फोटो आ जाएगा ऐसा होता है वो कलर नहीं आ पाता है वो ब्लैक एंड व्हाइट जैसा फोटो जैसा आ जाता जो जो है जो फ्लाइट आदि जो ऊपर चलते हैं उनके सप में इसमें इसका प्रयोग होता है तो रात में दिन में एक जैसा दिखाई देते हैं वो अलग व्यवस्था है तो उसी प्रकार से कम रश्मि से कम से कम रश्मि रहे तब भी उसको आ, जो मैंने प्राप्त कर सके ऐसा कोई अंतर आपके पास होगा तो होता अभी ये जो रत्न आदि होते हैं रत्न वैधूर्य माणिक्य आदि जो होते हैं ये चमकता है ये कैसे चमकता है पता है रत्न आदि कैसे चमकते हैं? है? रश्मि से समझता है रत्न के पास अपना कोई चमक नहीं होता तो रत्न आदि में यह स्वभाव रहता है कि वो अत्यंत मृदु होने के कारण उसमें ऐसा तत्व है कि थोड़ा सा प्रकाश होगा तो भी उसको प्रतिबिंबित करेगा वो अपने आप उससे प्रकाश नहीं निकालता जो बाहर का प्रकाश है उसी को ही लेकर के प्रतिबिंबित करता और उसमें जितना ज्यादा प्रतिबिंबित करने का सामर्थ्य है उसमें उस वो उस प्रकार का स्वभाव उसका बन गया है उस क्वालिटी का जो होगा तो उसको ज्यादा दाम होगा जो कम से कम प्रकाश नहीं करते इसलिए मणिया रात में चमकती है मणि रात में चमकते हैं ये कैसे चमकते हैं अपने आप नहीं चमकते वो रात के जो कम से कम किरण है उसको भी वो प्रतिबिंबित करते हैं वो चमकता है ऐसा तो लगता है कि मणि के अंदर से प्रकाश आता अंदर से नहीं आता ऐसे ही कम होता है कम प्रकाश रहता है वो कम प्रकाश को भी वो चमका सकता वो प्रतिबिंबित करके चमका दे तो मणि को जब धूप में रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मणि में कितना प्रकाश प्रकाशित करने की शक्ति है क्योंकि बाहर के प्रकाश के कारण मालूम नहीं पड़ेगा तो मणि को आप एक अंधेरा कमरे में ले जाएंगे तब मालूम पड़ेगा जो कितना प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता तो अपने अंदर से नहीं निकालता है वो उसमें उतनी शक्ति आ जाती है वो बाहर कर सकते हैं ऐसे ही प्रकाश का किरण रात में भी है तभी तो मणि चमकती है प्रकाश के किरण का पूर्णता अभाव है तो मणि नहीं चमक पाती वो चमकती है इसका वो है प्रकाश इसलिए हादुअंद रजनीशु शैशिशु वो कहते हैं कि यह कब मालूम पड़ता है रजनीशु ये ऐसे रात्रि जैसे शिशिरा ऋतु की रात्रि अभी जैसा हमने बताया ठंडी का समय शिशिरा ऋतु ठंडी का समय जो उस समय शिशिरा ऋतु में जो अमावास्य की रात है दुर्दिनेशु दुर्दिनेशु मैंने बहुत अंधेरी अमावासी रात उस रात में भी कुछ ना कुछ प्रकाश तो होता है उस रात में भी वो चमकता है ऐसे चमकते ऐसे एक पेड़ भी है वो पेड़ हमने देखा है वो वो पेड़ में जो है ना एक विशेष शक्ति है वो भी चमकता है रात को चमकता है। दूर से देखेंगे तो पेड़ चमक चमक रहा है इसमें लाइट लाइट जैसा लाइट ट्यूब जैसा दूर से देखने से हाँ ऐसा है, है? प्रतिबिंबित करने की शक्ति है जैसा आजकल जो रोड इत्यादि के बाजू में जो ट्राफिक मार्गिंग होता है वो उसमें जो रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर पेंड होता है हाँ इंडिकेटर पेंट हाँ वो रेडियम भी होता है और रिफ्लेक्टेड पेंट भी होता है तो वो उसमें जो तत्व इस्तेमाल किया वही तत्व है वो पेड़ में ऐसा बताता था तो।, तो वो चमकता है रात जो अमावस्या में भी देखेंगे तो पता चलेगा रात रात में ऐसे उड़ता है और आश्चर्य होता है और दूसरी बात हमने देखा वो जितना दूर से देखेंगे उतना आपको ज्यादा चमक दिखाई पड़ेगा वो पेड़ के पास जाते जाते वो फिर दिखाई नहीं पड़ता मतलब पेड़ के पास जाने से आपको नहीं लगेगा कि चमक रहा है थोड़ा दूर खड़ा होकर के देखना पड़ता तब दिखाई तो ऐसा है तमिलनाडु में एक जंगल में है ये एक पेड़ है तो वो आ, वो पेड़ मतलब उसमें कुछ नहीं विशेष कुछ नहीं उसका एक चिल्का है वो चिल्का में वो चमक है वो तो होता है ये बोलते हैं ये भोजवत्र जो भोजवत्र होता है यहां भूर्जवासा इधर से आगे भोजवत्र भी ऐसा चमकता है ऐसा बोलता है। लेकिन इतना नहीं दिखता है तो कम कम दिखता वो भी चमकता है ऐसे ही प्रकाश किरणों को प्रतिबिंबित करने की शक्ति जिनमें है उसको प्रतिबिंबित करके दिखाते हैं तो ऐसे अंधेरे रात में भी ये कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है वो जो दिखाई दे रहा है यही यहां प्रकाश का सत्व का अनुमान है ऐसा जानना चाहिए कहा अहरेव एदद रात्रो दधाती च एदेव दर्शन ये और श्रुति वाक्य भी ऐसा है कि ये रात्रि में भी दिन बना देता मतलब रात्रि में भी दिन का अनुभव होता है ऐसा कहने का तात्पर्य यही है रात्रि में भी प्रकाश किरण प्राप्त होते हैं स्तोग मात्रा में कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब सूर्य छाया में आ गया पृथ्वी के छाया में आ गया तो सीधा लाइट नहीं आ पाता लेकिन आता तो है। छाया में भी लाइट रहते सब जगह रहते वो तो नित्य ही रहता अहरेव एदद रात्रो दधादीव दर्शेद इत्यादि में ऐसा कहा इसलिए यहां इस प्रकार की कोई आ, आ, आ, ऐसे विवाद की आवश्यकता नहीं चंगा करने की आवश्यकता नहीं रात को जाएगा कि नहीं जाएगा यदि जो जा रात्रो प्रेदो विन रश्मि अनुसारेण ऊर्ध् आक्रमेता रश्मि अनुसार अनार्थक्यम भवि यदि आपका जैसा मानना है कि रात्रि में भी रात्रि में जो मर जाता है वो बिना रश्मि संबंध से ही परलोक को सुधारेगा परलोक जा, जाएगा तो फिर रश्मि अनुसारी का कहना तो व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि कभी रश्मि अनुसारी है कभी नहीं है कभी रश्मि मिली तो ठीक है नहीं तो नहीं ऐसे ही जा रहा है तो फिर रश्मि अनुसारी ऊर्धमाक्रम देखो कहा श्रुदी में इसका अर्थ नहीं लगेगा इसलिए श्रुदी तो ये जान करके कह रही है इसके साथ पूरा रिसर्च करके ही बता रही है कि कैसे होता है ये तो सत्य है सत्य का ज्ञान होता है और ऋषि जो है ना यथार्थ होते हैं क्रांतदर्शी होते हैं तो उनको वहां दिखाई देता है जो आपको दिखाई नहीं देते उनको भी दिखाई देता और कवयक क्रांतदर्शी ना कवि भी ऐसे होते हैं जो कविता लिखते हैं वो कविता लिखते लिखते ऐसा लिख देते हैं कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन उसको दिखाई दे रहा ऐसा होता है क्रांतदर्शी होते जो सामान्य दर्शन करते हैं उससे अतिरिक्त दर्शन कर सकते और कुछ भी निकाल करके वो कविता बना देते इसी तो कविता में आनंद है जो आपको सोचने में नहीं मिलेगा वो ऐसा सोच करके बना देता है और वो कविता में क्या है कि कवि का जो निष्पक्ष भाव रहता है यानी वो कवि जो भी देखा है भावना में आता है उसको करता है वो किसी से आसक्त नहीं होता आसक्त होने पर कविता फिर नहीं आती वो निष्पक्ष रहना पड़ेगा उसको तभी जाकर करके उसको इस प्रकार की कविता करने के आ जाए इसलिए वो कभी विवादों को भी कविता बना देते हैं और संवादों को भी बना देते हैं और सारे रस जो श्रृंगार आदि रस होते हैं वो रसों में भी कविता लिखते हैं और भावना करके कुछ का कुछ कर देते हैं तो पढ़ने से आपको तब अच्छा लगेगा वो जो जैसा है वैसा लिखा तो अच्छा नहीं लगेगा अभी एक कपड़ा है ये कपड़ा है बस बोल दिया ये कॉटन का कपड़ा है ये कोई कविता नहीं होता है मतलब उसमें आपको कुछ भावना दिखानी पड़ेगी ये कॉटन का कपड़ा मतलब ऐसे बोलना क्या है ये क्या ये कपड़ा डाला हुआ है कपड़े के को ऊपर कोई बैठा हुआ है ऐसे करके जो जो जैसा जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा कहीं नहीं से कविता नहीं होता उसको विशेष भावना करके उसमें कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा आ, ऐसे करके कविता होती है इसी को क्रांतदर्शी कहते तो ऐसा ही ऋषियों ने ये अपने क्रांतदर्शित्व क्रांत दृष्ट के द्वारा ये सब देखा है जाना है तो यार्थ कहते निष्पक्ष तो होते निष्काम होते इसलिए धार्थ नहीं एदत विशिष्य आधीयते ऐसा इसको विशेष आधान भी नहीं किया जा सकता वो पूर्वाधि कहेगा यहाँ जो रश्मि भी आक्रम कहा वो दिन की बात होगी रात की बात नहीं होगी ऐसा करके हम व्यवस्था कर देंगे बोलते ऐसा विशेष आधान करने का भी कोई तात्पर्य नहीं दिखता है क्यों क्योंकि जो दिन में मरता है वही रश्मि के अपेक्षा करके ऊर्ध्घ्रमण करेगा और जो रात में मरता है वो अनपेक्षा इसकी अपेक्षा किए बिना ही वो गमन करेगा इत्यादि कहना यहां नहीं बनता है इसलिए ये ही मानना होगा कि वो दिन रात जो रश्मियां रहती है उसके द्वारा वो ऊर्ध्व आक्रमण करते है निदाघ है इत्यादि में चंद्रगत प्रकाश अन्यथा अनुपत्या रात्रो अस्थि वक्तुम आधिपतम ये देखिए ये सब उनको ये भी साइंस की बात है इनको मालूम था ये तो चंद्र में जो प्रकाश है ना ये निधाग समय निशास्वी अणोवृत्ति दृश्य थे ये प्रताप आदि कार्यदर्शनाद में जो आदिपद है उसमें टीकाकार ने अपना ये ज्ञान भी जोड़ दिया ये चंद्रगध जो प्रकाश है ये रात्रि में रहती है। चंद्र में जो प्रकाश है रात्रि में है वो तो चंद्र का जो प्रकाश अन्य अनुपत्या रात्र सूर्य रश्मि रात्रि में भी सूर्य रश्मि है क्योंकि चंद्र स्वयं प्रकाशित होने वाला नहीं है चंद्र को सूर्य के प्रकाश मिलता है तो जैसा सूर्य का प्रकाश भूमि को मिलता है किंचित काल के लिए और वैसे ही चंद्र को मिलता रहता है तो वो उसी को जैसा यहां अंधेरा हो जाएगा हमको वहां प्रकाश दिखाई देगा ऐसा होता है जब जैसे पृथ्वी जिस तरफ से आएगी वो पहले मैंने पूर्णिमा के समय में पूर्वाभिमुख ज्यादा रहेंगे फिर धीरे धीरे धीरे एक महीने में पश्चिम की तरफ हो जाएगा फिर तो उसके बाद अमावास्य आ जाएगा अमावस्या के बाद फिर धीरे धीरे ऐसा आ जाता है यही चक्र चलता रहे और इसमें जो प्रकाश है चंद्र का प्रकाश वो भी सूर्य का ही प्रकाश है वो आदि पद के द्वारा ऐसा कहना चाहिए नहीं चंद्रमा एव प्रकाश तस्य तस् अमय तदयोगा कहते हैं चंद्रमा का ही प्रकाश मान लो बोलते नहीं चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं वो दूसरे का प्रकाश है ये सूर्य का ही प्रकाश लेकर के चंद्रमा वो दिखाते हैं अपने प्रकाश रूप से दिखाते हैं और ये सब जो है ना बहुत बाद में इन सब का खोज हुआ आज के साइंस के स्त्री में ये चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं है इत्यादि बहुत बाद में हुआ अभी भी बहुत लोग तो वो मानते नहीं कुछ जो है धर्मावलंबी है वो तो अभी भी मानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश अर्चना अपना प्रकाश नहीं है वो सूर्य का प्रतिबिंब क्या नैश्य। नैश्य। तो प्रकाश तो प्रकाश तो किसको हाँ अभी नक्षत्र के बाद नहीं है ना चंद्रमा चंद्रमा नक्षत्र है चंद्रमा नक्षत्र नहीं है तो चंद्रमा सह एवं प्रकाश तस्य अम्म अम्मयत्व उसका अम्मय माना गया तो माने वो जल संबंधी है जल का कुछ प्रभाव रहता है यानी बादल आदि का संबंध उसमें होता है और उसको देकर के वहां माना जाता है इसलिए वो जो प्रकाश दिखाई देते हैं उसी का ये करके मानते वैसा उसका नहीं होता है वो सूर्य का होता है तो इसलिए चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा भी सूर्य का प्रकाश का अनुमान हो ही जाता है तरही शिशिरादिशु अभी रात्रिशु किरणानुवृत्ति उपलब्धिदा इत्यासंका तब तो शिशिरादि रात्रियों में भी किरणानुवृत्ति होनी चाहिए होते तो होता है बहुत कम मात्रा में होता है जितना कम होगा आपको उतना गर्म कम लगेगा और ठंडक लगेगा जितना ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा रहेगा यही तो अनुभव में आता है यद रात्रापो दृश्य दे तद अहरव रात्रौ सविदा इति दधाती धारणाभिधान स्थगरश्मि अनृत्ति अभिप्रायक्ता सूत्यंधर आह ये रात्रि में जो ताप दिखाई देता है वो अहरव रात्रौ सविदा दधात वो दिन में दिन का जो प्रकाश है वो उसी को लेकर के रात्रि में माना जाता है तो यदि अहरव रात्रौ सविदा दधादी ग्रहण करता है ये वाक्य आया ना अहरेव एधत रात्रो ये दथादी तो दिन ही समझना चाहिए उसको दिन का ही अंश वहां रात्रि में दिखाई देता है इसलिए वो एक ही दिन है जैसा कल हमने कहा जहाँ सूर्यास्त नहीं माना जाता है नव उदय दिनास्त में ऐसा माना जाता है वहां भी ऐसे ही कहा कि उसका जो है दिन एक ही दिन दिन ही होता है उसको रात्रि नहीं होती ऐसे श्रुति में भी अपने ही भवती ऐसा कहा वो तो दिन का ही जैसा रहता है दिन का जैसा अनुभव है वैसा ही रहेगा और रात्रि का अनुभव नहीं होता ऐसा रहेगा तो यह स्तोगानुवृत्ति को ही मान करके दिन का रात का संबंध माना जा सके और उसके बाद कहते हैं कि अभी यहां से जब गमन करता है तो स यावत क्षिप्येद मनस्तावद आदित्य गति नैरपेक्ष रात्रौ प्रेदस्य न रश्मि अपेक्षा इत्याशंका एक शंका यहां हो सकती है वो श्रुति में आगे कहा वो जितना सयावत क्षिपियत मनस तावत आदित्य में जैसा मन का वेग है उतने वेग में वो आदित्य में पहुंच जाता है अर्थात बीच में कोई काल का व्यवधान नहीं है जैसा शरीर से निकला वैसा हो जाता है जैसा हम आ, मन के विचार को भेजते हैं मन को विचार को आ, अलग अलग विचारों को करते हैं तो एक विचार में वो मन कहां पहुंच जाता है कहीं बैठ करके कहीं का चिंतन कर सकते हैं तो बहुत तेज गति से मन काम करता है इसीलिए वैसा जो मना इत्यादि कहने से यहाँ रेशमी आदि का संबंध करने के लिए फिर उसी के माध्यम से यात्रा करने के लिए इत्यादि समय नहीं मिलता श्रुद्धि तो स्वयं कहते हैं जैसा मन काम करता है वैसे करता है। वैसे चले जाते मतलब एक क्षण भी नहीं रहता क्षण के भी बहुत कम मात्रा में ल के भी कम मात्रा में और बहुत कम समय में वो पहुंचता है तो ये अब इसमें से आपका बीच में ये रश्मि आदि संबंध निकालना इत्यादि जो है ये कठिन होगा ऐसे करके कहने पर ऐसी बात नहीं है ये जो श्रुति जैसे कह रही है उसी क्रम से हमें समझना पड़ेगा कि यदि हम ऐसा मानते हैं रश्मि अनुसारी नहीं होता रश्मि का संबंध नहीं करता तब तो ये रश्मि अनुसारी श्रुति व्यर्थ हो जाती तो रश्मि अनुसारी श्रुदि क्या कहना चाहती है तो रश्मि का संबंध करेगा ऐसा हो जाए। इसीलिए रात हो दिन हो रश्मि का संबंध तो करेगा ये स्वधि का अभिप्राय है एक अथ ये तो विद्वान अपनी रात्रि प्रायण अपराध मात्रेण न ऊर्धम आक्रमेता ओहो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये विद्वान तो अपने जीवन भर उपासना की है आराधना की है सब साधन तैयार रखा लेकिन किसी कारण से बेचारा रात में मर गया तो रात में मरने का एक अपराध को मानकर उसका उर्ध्वगमन रुक जाएगा तब तो बड़ा दोष है ऐसा तो नहीं होना चाहिए इसीलिए अथ विद्वान ऐसा मान भी लिया जाए तो रात्रि प्रयाण अपराध मात्र है ना रात्रि प्रयाण में जो अपराध हो गया रात्रि मरना हो गया अब रात्रि मर गया तो वो क्या कर सकते तो उसका अपराध मानकर के उसका ऊर्धवगमन रोक दिया जाए ऐसा नहीं करना चाहिए इसीलिए और एक बात ये हो जाए दूसरा क्या पाक्षिक फला विद्या अप्रवृत्ति रहेगा तत्व और तब तो फिर लोग भी सोचेंगे अरे ये विद्या सब प्राप्त करने के बाद में यदि रात में मर गया तो फिर वो फल कुछ नहीं मिलेगा फिर दिन में ही मरना पड़ेगा फिर सब लोग दिन में मरने का प्रयास करेंगे रात में मरेंगे ऐसे हो जाएगा तो ये पाक्षिक फल है यानी विद्या का फल के लिए आपको रात में मरने से होगा नहीं दिन में मरने से होगा ऐसे लोग सोचने लगेंगे आपत्ति आ जाएगी तो ऐसे अविश्वास को रख करके माने ये कोई गारंटी नहीं है इसका फल मिलेगा अगर वो तो रात में गया तो फिर नहीं मिलेगा ऐसा होगा तो वो अप्रवृत्ति रेवत से तो प्रवृत्ति नहीं होगी लोग प्रवृत्ति नहीं करेंगे मृत्युकाल अनियम कहते हैं कि यह वास्तविकता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी मृत्युकाल अनियम होता है वो जो प्रारब्ध जैसा समाप्त हो गया वैसे ही गिर जाए कभी कभी प्रवृत्ति करते करते बंद हो जाता है गाड़ी और कभी जो है कुछ अवस्था आदि को प्राप्त करके क्रमशः वार्धक्य अवस्था प्राप्त करके स्वाभाविक मृत्यु होती है तो इसीलिए मृत्यु काल का अनियम है अध्य वा वर्ष शदांते ध्रुव आज भी हो सकता है सौ साल के बाद भी हो सकता है कभी भी हो सकता है आज दिखने वाले कल दिखेंगे ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं इसीलिए आप क्या करेंगे वो दिन में चले गया रात में चले गया संध्या में गया, चबी भी चले गया चलेगा अब जैसा जैसा वो होगा अब तो जाएगा तो मृत्यु काल का नियम नहीं है इसीलिए ऐसा आप नहीं कहिए ये जब भी जाएंगे रश्मियों का संबंध करके ऊर्ध ग करेंगे ये कहना ठीक है इसके लिए सारे विज्ञान का भी दे दिया और अनुभव भी बता दिया शास्त्र भी बता दिया सब पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया ऐसा ही होना चाहिए अथा भी रात्र ऊपर दो अहर आगमन उदीक्षेगा और एक विकल्प कर सकते हैं, वो बोल कोई बोल सकता है नहीं रात्र में कदाचित रात्रि में मृत्यु हो गई तो क्या होता है कि वो दिन तक इंतजार करेगा ऊपर जाने के लिए रात में मर गया तो फिर वो बैठा रहेगा अब वो फिर उसके बाद दिन जब आएगा फिर रश्मि के साथ संबंध करेगा जाएगा ऐसा कहना यह भी ठीक नहीं यही होगा नहीं अथा अभी रात्रो ऊपर दो अहर आगमन उदीक्ष जो पेटी में गाड़ करके रखते हैं ना वो मुर्दा को गाड़ करके रखते हैं उनका यही विचार है कि जब प्रलय आएगा वो उस समय जो है इन को लेके जाएगी ये सब वाहन जाएगा ऐसा करके तब तक उधर रखा रहता है ऐसे उनकी कल्पना इसी प्रकार वो इंतजार करेगा महाप्रलय तक और ऐसा इंतजार करना पड़ेगा ऐसा हमारे यहां नहीं है हमारे यहां तो जैसा निकल गया वैसे ही जाएगा और वो बीच में इंतजार करना वो प्रेद हो जाता प्रेद अवस्था में रहता तो इसलिए रात्र, रात्र रहता अहर आगम उदीक्षे था उसकी प्रतीक्षा करने लगेगी ऐसा भी नहीं होता अहर आगमे भी अस्य कदाचित अरश्मि संबंधारहम शरीरम सियात पाप वो कहते हैं, उसकी भी गारंटी नहीं अब समझ लो दिन आ गया ना अहर आगमे अपी दिन आ गया दिन आने के बाद जो है ना कदाचित ये भी हो सकता है भाषिकार अपनी उत्पेक्षा कर रहे कदाचित अरश्मि संबंधार हो जो रश्मि के साथ संबंध नहीं कर सकता ऐसे शरीर का भाव प्राप्त हो अब रश्मि के साथ संबंध नहीं कर सकता कैसे वो तो उसको जला दिया पावगापर्क पावग में जला दिया तो पाव पावक मैंने अग्नि अग्नि के साथ संबंध करके जला दिया उसको अब वो शरीर को जला दिया फिर वो संपर्क कैसे होता तो है? शरीर के साथ संबंध है ना नाड़ी का तो नाड़ी और रश्मि का संबंध उसी के साथ है अब वो शरीर जला दिया जला दिया तो फिर संपर्क नहीं करेगा तो तभी नहीं हो पाएगा इसीलिए इंतजार करने वाली बात नहीं है इंतजार करने पर यह सब आपत्ति है कोई गारंटी नहीं इसलिए अगर आमे कदाचित अरश्मि संबंधार हो रश्मि का संबंध का योग्य नहीं ऐसे शरीर को बना दिया जाता है तब तो फिर वो प्राप्ति नहीं होगा फिर उसी से भी इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और ये वाक्य आता है कि सयावत छिपेत अब ये सारे विचार सारे विकल्प आपको दे दिया कि आप इस पर ऐसी शंका कर सकते हो, ऐसे शंका कर सकते नास्तिकता को लेकर के ये सब आप प्रश्न पूछ सकते उसका सब उत्तर दे दिए अब कोई शंका का स्थान अब जो मुख्य प्रमाण है उसको ला भाष्यकार ऐसे करते हैं बीच में कुछ और विचार करने का उनके है तो सारे विचार करके फिर जो सबसे तकड़ा प्रमाण होगा उसको अंत में लाएंगे क्योंकि वो ला करके फिर वो सील कर देते हैं फिर आगे तो फिर बोलना नहीं अब ये पहले ही लाया तो फिर और पक्ष लाने के लिए वो लाना उचित उसमें कोई उचित नहीं है फिर पहले ही बता दिया तो क्या करेंगे इसलिए क्रम ऐसा होना चाहिए ऐसा भाषा में सर्वत्र ये क्रम दिखता है उनके जो शास्त्रार्थ करने की शैली है इसमें ऐसे जो पक्का पक्का प्रमाण है उसको पहले रखते हैं। और जो सबसे ज्यादा शंकास्पद होगा उसको सबसे पहले रखते हैं। और सबसे उसका जो सही उत्तर होगा माने पक्का प्रमाण होगा वो अंत में रखते हैं। और बीच में ये इसके बीच वाले जो प्रमाण है कुछ में शंका हो भी सकता है कुछ स्पष्ट भी है ऐसे जो मध्यवर्ती प्रमाण है उनको बीच में रख करके चर्चा करेंगे इसलिए श्रुति प्रमाण जहां मिलेगा तो सबसे पहले श्रुति प्रमाण उपस्थित करके आरंभ कर देते और श्रुति प्रमाण के बिना कोई चर्चा आरंभ होती है तो बाद में श्रुति प्रमाण दे करके उसको समाप्त करें और बीच में अनुमान आदि को लाएंगे और जहां श्रुति भी अनुमान भी दोनों ठीक से काम नहीं करते हैं तब अन्यत्र लौकिक आदि प्रमाण को बाद में लाते ऐसा क्रम रखा है भाष्य में जैसा आप भाष्य का अवलोकन करेंगे तो इसमें ऐसे प्राप्त होता है ये कुछ क्रम है ऐसा मालूम होता है इसीलिए हम ये अंतिम में कहते हैं कि यहां देखो श्रुति साक्षात कह रही है आपकी ये सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी कि श्रुति कह रही है कि यावत ठिपेद मनावस्तावद आदित्य गच्छति। मृत्यु होने के लिए कोई कठिनाई नहीं मृत्यु बहुत सरल प्रक्रिया जैसा आप नींद में चले जाते हैं वैसे ही मृत्यु होती है और मृत्यु में जो आपको दर्द दिखता है दर्द का जैसा अनुभव दिखता है तड़पता है इत्यादि दिखता है उसका कुछ और कारण होता है जो शरीर के संबंध में कुछ कारण रहते हैं मन के संबंध में आपको आसक्ति आदि है तो शरीर त्यागने का जो डर होता है वो डर के कारण ऐसा तड़पता है जो मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं उसका तो पता ही नहीं चलता वो सामान्य हो जाता है क्योंकि वैसे तो पुराणों में शास्त्रों में सब मृत्यु के विषय में बहुत कुछ कहा है बहुत दरावन रूप से वर्णन किया किंतु ऐसा वास्तविक नहीं है वो इसलिए कि वह विषयादि संबंध से ऐसा होता है शरीर में कोई रोग है इत्यादि है तो वैसा रहेगा जिसका शरीर में कोई रोग नहीं है जो योगी है स्वस्थ है और इस प्रकार के साधन किया तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा बैठे बैठे चले जाएगा न उनका शरीर तड़पेगा कुछ गिरेगा शरीर गिरेगा भी नहीं जैसा खड़ा बैठा है तो बैठा रहेगा ऐसा होता है ऐसा कई लोगों के समाधि ऐसे देखे तो वो क्यों कैसा होता जब वो तड़पना होता ही है तो उनको भी होना चाहिए था वो तो तड़पना नहीं होता है तड़पना जो है ये का स्वाभाविक है वो शरीर आदि के संबंध में दर्द आदि होगा तो होगा इसलिए आप निरोगी रहने से ऐसा होता है रोग के रोग के बारे में दर्द होता है वो तो वैसे मृत्यु नहीं होने पर भी दर्द होता दर्द होने से शरीर तड़पेगा इसीलिए यहां कह रहे हैं कि यहां जो है ना वत मना जैसा मन यहां से निकल जाता है यानी यह शरीर सूक्ष्म शरीर चला जाता है इसका मन निकल दाना, निकाल देना तो होगा तावत उतने समय में उतनी मात्रा में वो आदित्य को प्राप्त करता है यानी इन रश्मियों को प्राप्त करता है फिर वो, वो जो है लाइट के स्पीड में वो चला जाता हो गया उसके साथ एक तो लाइट ही हो गया यदि श्रुदिर अनुदीक्षा दर्शयति, अब इसी में श्रुति जो है ना अनुदीक्षा को मन प्रदीक्षा राहित्य को दिखाता है प्रतीक्षा नहीं करता कुछ समय वहां प्रतीक्षा करते हैं आप जो बोल रहे हैं दिन आने के प्रतीक्षा करते ये नहीं होता ऐसे ही तुरंत जल जाता तस्मा अविशेष तद अविशेषेण इदम रात्रिम दिवम रश्मि अनुसारितम इसीलिए अपर विद्या वेता जो भी साधक है उनके गधि के संबंध में जो चर्चा है उसमें दिन रात में कोई भेद नहीं दिन रात में समान रूप से वो रश्मि अनुसारी होगा तो रश्मि अनुसारी का ध्यान करते इसीलिए हमारे सारे साधनों में ये प्रकाश को लेकर के सूर्य को लेकर के साधन होता उसका ध्यान इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे जो शरीर का संबंध मन का संबंध और अंतिम में जो आत्मा की गधि का संबंध ये सारे रेशमिया सारी होते हैं मैंने प्रकाश के साथ संबंध करके होता है इसलिए जब गायत्री आदि का जप करते हैं तो भी सूर्य का ध्यान करके करते हैं तो सूर्य के साथ बहुत संबंध रखता है ये इसी में से सब कुछ प्राप्त होता है आपको शक्ति प्राप्त होती है ज्ञान प्राप्त होता है सूक्ष्म मन सूक्ष्म बन जाता है और वो मन के जितनी भी गदियां हैं समाधि आदि तक की असम समाधि तक जो गदियां हैं वो सब आपको इन साधनों के द्वारा प्राप्त होता है इसलिए सूर्य रश्मि बहुत ही आवश्यक है आ, तो पूर्वाभिमुख होकर के ध्यान करना इत्यादि और जैसे रात को ध्यान करते हैं तो चंद्र को देकर के ध्यान करना क्योंकि रश्मि के साथ इसका संबंध मन का संबंध बना रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा नहीं तो इसको मालूम नहीं रहता है तो उस समय वो घबरा जाएगा ये क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं पड़ेगा ऐसा हो जाता है तो कुछ लोगों ने अपने अनुभव व्याख्यान किया है उसी से मालूम पड़ता है कि इस प्रकार कुछ प्रकाश पुंज का संबंध वहां होता है और श्रुदी ने यहां कहा ही है, वो तस्य जो अग्रज अग्रज्वलन श्रुदी के बारे में कहा था पिछले अधिकरण में तो तद होगा अग्रज्वलनम तो अग्रज अग्रज्वलन भी होता है उसी से भी वो प्रकाश का संबंध मालूम होता है इस प्रकार से ये दशम अधिकरण दसवीं अधिकरण पूरा हो जाता है अगले अधिकरण में इसी के संबंध में आगे की गति का कुछ विचार करते हैं और इसका विस्तार से विचार अगले पाद में ही आएगा इसी के आगे जा करके इसका यही विचार चलना है अगले पाद पूरा पूर्वाभिरेवा युक्ति भी रात्र विवाह भी मृदस्य फलप्राप्तिर अविशिष्टा ये पूर्व युक्तियों के द्वारा भी जितने युक्तियां बहुत बताई गई हैं उन युक्तियों के द्वारा ही रात्रि में मरने वाले को जैसा दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है रात्रि में और दिन में समान होता है इसी प्रकार दक्षिणायन मृत्य दक्षिणायन में मर जाता है तो भी वो उत्तरायण का फल प्राप्त करना है तो प्राप्त करेगा अभी ये दक्षिणायन में जो मरेगा उसको दक्षिणायन का फल मिलना चाहिए उत्तरायण का नहीं मिलना चाहिए किंतु यदि उत्तरायण का फल प्राप्त होने वाला है कदाचित वो दक्षिणायन में मर गया तो भी उसका उत्तरायण का फल मिलेगा वो फल तो मिलेगा वो उधर उत्तरायण के अनुसार ही जाएगा ऐसा है इसलिए यहाँ जो है शास्त्र के अनुसार बड़े उदार भाव से निश्चय करना पड़ेगा यहाँ ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि नहीं वो आ, कर्म कर दिया कर्म के बाद में सब कुछ करने के बाद में कहीं भी दिन में रात में कोई बदल करके मर गया तो रोगा ऐसा नहीं यह कर्म की व्यवस्था पक्की होती है कर्म जो आप करते हैं वो बाद में फिर आपके साथ ही हो जाता है। कर्म आपसे अलग नहीं होते आपके साथ तादाद में करके आप में रहेगा आप कहीं भी जाओ कैसा भी रहो कौन से भी समय में रहो ये समय जो इत्यादि जो है ना ये सब जो है ग्रह नक्षत्रों की गति के, के अनुसार है ये कर्म के साथ तो उसका संबंध करके कर्म तो का किया है लेकिन कर्म का संबंध एक गति के अनुसार नहीं कर्म का संबंध नित्य है नित्य होने से आपने उत्तरायण मार्ग में जाने के लिए अपर ब्रह्म उपासना की है तो आप दक्षिणायन में मर जाता है तभी तो भी उत्तरायण का फल मिलेगा और जो कृष्ण पक्ष में मरता है उसको भी पक्ष का फल मिलेगा। इसी प्रकार जो शुक्ल पक्ष में मरता है किंतु जाना है उसको दक्षिणायन मार्ग तब तो वो दक्षिणायन मार्ग में ही जाए शुक्ल पक्ष में मरने से उसको वो गति होती है ऐसा नहीं कर्म किया तो होगा नहीं तो नहीं होगा इसलिए कर्म का यहाँ नियम पक्का उसको बदला नहीं जा सकता बोले तो जीवन भर आपने दक्षिणायन जाने के लिए कर्म किया जो नित्य कर्म अग्निहोत्रा आदि इत्यादि किए और समाधि मतलब शरीर त्याग हो गया उत्तरायण में तो फिर क्या करेंगे तो दक्षिणायन में ही संबंध करेगा दक्षिणायन के साथ ही जाएगा ऐसा यहां व्यवस्था बनाना चाहिए ये सब मुख्य व्यवस्थाएं हैं एक कर्म को लेकर के ये सब कैसे करना है इसके लिए ये सब मुख्य बातें हैं ये नियम जो बनाया है बनाया उसके लिए कहा जाता है काल का सूचित क्यों किया वो बताएंगे काल को सूचित क्यों किया काल तो काल का सूचित किया हो रहेगा जैसा अभी दिन का रात में रहेगा वो से रहेगा अभी ये काल सूचना क्यों दिया ये बोलेंगे और यहाँ गीता को और इसको अलग कर देंगे तो गीता में जो कहा वो बिल्कुल ऐसा ही नहीं अर्चनादि मार्ग के विषय में नहीं है ऐसा कहेंगे गीता में तो भगवान ने क्या है इतना काले है तो अनावृत्तिम आवृत्तिम जो योगिना काल शब्द का प्रयोग किया और यहां काल को पूरा परिवर्तन करना चाहते वो, तो इसीलिए वो वो प्रतीक्षा किया है वो भी आप जो बोले वो भी आएंगे वो उसके बारे में भी बोलेंगे विष्णु ने क्यों प्रतीक्षा किया था उसका कारण क्या था नहीं तो प्रतीक्षा करना ना इतना जो छोड़ सकते थे तो छोड़ दिया तो उसके बारे में भी कहेंगे मतलब हम जो जो सोचते हैं वो तो सूत्रकार भाष्यकार आदि इससे भी बहुत ज्यादा आगे सोच करके रखें और जितनी चिंता हमारे शास्त्र के प्रति हमारे हैं उनके साथ कई अधिक अधिक उनकी चिंता है खाली हमें उसको समझना है वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको विधिवत समझना है हमारे कोई पूर्व आग्रह नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा अब जहाँ प्रश्न करना प्रश्न है तो प्रश्न बात अलग है लेकिन वो मान करके चलना पड़े मानी इतने युक्ति से प्रमाण से आपको समझा रहे हैं अब इससे ज्यादा क्या हो इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसलिए हमारे धर्म में जैसा हमने कल कहा था धर्म में जो जो ज्ञान है वो अलग अलग स्तर पे देकर के आपको समझना पड़ेगा एक ही स्तर में समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्यों व्यवहार के लिए कहा तो अलग है किसी और के लिए कहा तो अलग है और ज्ञानी के लिए तो कुछ भी नहीं है बोलो इनको तो ये को, ये कोई चर्चा से कोई संबंध नहीं उसका वो नॉट एप्लीकेबल है उनके लिए तो फिर बाकी जो है उनके लिए बता रहे तो ये तो सारे अभी आगे एक बात पूरा इसी में ही और बाद में फिर ब्रह्म के बारे में भी कहेंगे आप अभी पूछेंगे अब लोग ये लोग में वहां क्या क्या होता है लोग कैसे जाएंगे बनाए वो भी तो है ना वहाँ क्या है वो प्रकाश रूप है कि वायु का रूप है कि यहाँ के जैसा रहता है कि क्या रहता है ये भी आप सोच रहे होंगे वो तो सारे उत्तर देंगे ये दो बाद में ही है तो यहाँ एक दक्षिण को लेकर के विचार है तिजी का भी फर्क पड़ेगा वैसा तो फर्क तो सबका पड़ता है तिथि भी अलग अलग है और समय तिथि के अनुसार जो तिथि में भी जो पूर्व उत्तर मध्यम ये तीन होता है ये सब होता है ये बारीकी से देखा जाए तो वो सारे हो जैसा मुहूर्त निकालते हैं मुहूर्त निकालते हो मुहूर्त में भी जो मुख्य अंश होता है एक मुहूर्त का भी पूर्वांश उत्तरांश और मध्य उसका जो पूर्व अपर के साथ होता है किसी नक्षत्र के साथ स्पर्श किया तो उसमें विशेष होगा और यह सब होता है इसमें जो मुहूर्त निकालते हैं उसमें उनको ये सारी प्रक्रिया देखनी पड़ती है वो ग्रहों की स्थिति और बाद में नक्षत्रों की स्थिति फिर चंद्रमा की स्थिति और जिसके लिए मुहूर्त देख रहा है उसके जो है राशि चक्र क्या है तो कुंडली देकर के ये सब करना पड़ता है बहुत बारीकी से होता है उसके साथ यहां तो अभी समस्या क्या है ये जो मृत्यु है ना मृत्यु कोई मुहूर्त देकर के नहीं होता मुहूर्त देकर के मृत्यु नहीं होगा वो अपने आप आती है और मुहूर्त देकर के मृत्यु करते हैं वरण करते हैं कोई कोई वो भी एक विशेष एक यज्ञ है उधर कर्म में पूर्व मीमांसा में आया है वो जो है अपने आप जो है मृत्यु के लिए यज्ञ करता है स्वयं यज्ञ करेगा और मृत्यु का वरण करता है ऐसा भी है स्वयं को मृत्यु का वर्तन जैसा वो शरीर त्यागने के लिए यज्ञ करते हैं यज्ञ करके यज्ञ में शरीर त्याग देता है ऐसा भी है पहले न्याय संग्रह देखिए भीष्मादि लोक प्रसिद्धिष्माशिष्ट आचाराभ्या दक्षिणाणस उत्तरायण से अभाव प्रसंगा विदुषाप दक्षिणा न विद्याफलंग प्राप्त पूर्वपक्ष प्राप्त पूर्वपक्षता जैसा हमने रात्रि के विषय में कह वैसा अभी ये दक्षिणायन उत्तरायण भी बहुत प्रसिद्ध है लोग दक्षिणायन में नहीं मरना चाहते हैं कोई शुभ कार्य दक्षिणायन में नहीं करते और उत्तरायण में करते उसका भी कारण यह है क्योंकि दक्षिणायन के समय सूर्य दूर में होता है और सूर्य दूर में होने के कारण उसी का असर तो हमारे शक्ति पर पड़ता है मन पर पड़ता है शरीर पर पड़ता है ये जो पेड़ पौधे है इनके साथ के ऊपर पड़ता है इसीलिए उस समय में शुभ कार्य को नहीं करते शुभ कार्य मतलब कुछ करते हैं विशेष मुहूर्त जो विशेष कार्य वो करते हैं लेकिन सामान्य रूप से शुभ कार्य नहीं होता ऐसा कहा जाता है इसलिए बोलते हैं लोग प्रसिद्ध ये लोग में प्रसिद्ध है क्या है लोग बोलते हैं कि दक्षिणायन ठीक नहीं है ऐसा बोलते दक्षिणायन में कुछ भी ठीक नहीं है ऐसा बोलते हैं लोग आ, ऐसा तो है अब छह महीना है दक्षिणायन तो भीष्म आदि शिष्टाचार और भीष्म आदि का शिष्टाचार भी देखते हैं तो भीषमाचार भीष्म जो बहुत शिष्ट व्यक्ति थे तो उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की इससे भी पता चलता है कि वो दक्षिणायन में मर नहीं मरना चाहते चाह रहे थे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे अब उससे क्या अर्थ निकलता है कि दक्षिणायन ठीक नहीं है मरने के लिए तो अर्थ निकलता है। तो लोग प्रसिद्धि भीष्म आदि शिष्टाचार भीष्मे किया और भी लोगों ने बहुत सारे और भी कथा है लेकिन भीष्म का प्रसिद्ध है उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की और दक्षिणायन मरणस्य से अप्रशस्तत्व इसलिए दक्षिणायन में मरण प्राप्त करना अप्रशस्त है स्तुत्य नहीं है अच्छा नहीं है ठीक है और उत्तरायनस्य से मार्ग पर्वत्व अभाव प्रसंग और ये जो उत्तरायन है ना ये मार्ग पर्व नहीं है मार्ग पर्व का अर्थ होता है मार्ग एक विशेष मार्ग स्थान है ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो रास्ता वहीं रहेगा बाद में जाकर के उसमें चल करके जाएंगे ऐसे रास्ता तो है नहीं ये तो सूर्य को लेकर के ना अब दक्षिणायन आने के बाद उत्तरायण मिलेगा क्या नहीं मिलेगा जैसा हमारे पास एक जगह जाने के लिए दो रास्ते हैं एक तो लेफ्ट है एक राइट है ऐसे तो फिर रास्ता तो वहां रहेंगे ऐसा एक रास्ता भी नहीं है ये कि जो कि वो दक्षिणायन के समय भी उत्तरायण मार्ग रहे और उत्तरायण मार्ग के समय भी दक्षिणायन मार्ग दोनों रास्ते हैं ऐसे दो सड़क बनी हुए ऐसा ऐसा तो नहीं है ना ये इसीलिए दक्षिणायन के समय उत्तरायण नहीं रहता है क्योंकि उत्तरायण समाप्त तो होकर के दक्षिणायन शुरू होता है तो क्या करेंगे आप फिर वो इनको कैसे भेजेंगे उत्तरायण तो विदुषा दक्षिणायन मृतान तब तो क्या हो जाएगा जो विद्वान है यानी अपर विद्या वेता है ये दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त करने पर न विद्याफल असंगम विद्याल के साथ उसका संगम नहीं होगा वो विद्याफल उसका उत्तरायण में मिलने वाला था लेकिन वो दक्षिणायन में मर गया तो फिर उत्तरायण का फल नहीं मिलेगा ऐसा प्राप्त होने पर ऐसा होना चाहिए नहीं तो इसका कोई अर्थ ही नहीं लोक प्रसिद्धि है उत्तरायण दक्षिणायण को लेके, और भीष्म आचार्य आदि आचार्यों ने भी ऐसे किया है तो उत्तरायण की प्रतीक्षा की इत्यादि देकर के ऐसा ही निश्चय करना चाहिए काम अब सिद्धांत में इसका अभिप्राय कहेंगे कि फलम उद्देश्य विद्या विधान अन्यधानबद्ध देखो ये जो विद्या का विधान किया है यह फल के लिए किया यह निष्फल हो जाए कदाचित ऐसा सोच के नहीं किया अब फल के लिए कर्म किया तो कर्म मुख्य होता है कर्म में जो संकल्प किया जाता है वह मुख्य होता है उसको आप अन्यथा नहीं कर सकते कर्म और कर्मफल का संबंध अन्यथा नहीं होता है वो जैसा पहले अधिकरण में आया तो जब कर्म किया उसका फल तो होना ही है ज्ञान तो से उसका विभाजन होगा ज्ञान से तो उसका नाश होगा उसके बारे में चर्चा किया पहले होगा तो ये कर्म किसलिए किया था फल को उद्देश्य करके किया था अब आप बता रहे हैं कि वह दक्षिणायन में मर गया इसलिए फल नहीं मिलेगा ये कैसा होगा ये ठीक नहीं तब तो यहां भी अनाशक्ति हो जाएगी वो कोई भी इसमें आग्रह रखकर के कार्य करेगा ही अरे क्या क्या पता है कुछ भी नहीं पता ऐसे कार्य करेगा नहीं इसीलिए वो नहीं करता यहां कुछ फल मिलता है तो ठीक है करेंगे लेकिन यहां मिलने वाला फल नहीं है वो ऊपर जाके मिलना है और ये रास्ते से जाएंगे तभी मिलेगा ये बोलने से ये कोई गारंटी है ही नहीं उत्तरायण दक्षिणाय में कोई बोकार मर जाता है इसीलिए लोग प्रसिद्धि आदि बाधा लेकिन ये विद्या विधान को अन्यथा नहीं मान सकते इसके अर्थापत्ति से लोग प्रसिद्ध को हम बाध करेंगे लोग में क्या बोलते हैं ये यहां अभी प्रमाण नहीं है यहां हमें कर्म संबंधी फल को देखना है वो फल में वेभिजार नहीं कहा और फल में एक जगह हमने वेभिजार बांध लिया तो फिर सर्वत्र हो जाएगी लोग तो पाप भी करेंगे कुछ भी करेंगे क्योंकि पाप करने से इसलिए लोग डर रहे हैं कि पाप करने से फल मिलेगा करके और आपने बोल दिया नहीं पाप करने पर भी कभी कभी फल नहीं मिलता तो ये तो सुनने के लिए बैठा है सर तो पाप करने लगेंगे तो कर्म का प्रयोजन क्या होगा सारे चीज को आप व्यवस्थित रहनी चाहिए मतलब कोई चीज ऐसा नहीं चीज़ है अचानक कुछ होने वाला सब चीज जैसे कर्म किया हो चाहिए उसके हिसाब से सारी चीज को व्यवस्थित करके ईश्वर ने सब व्यवस्थित करते हैं जन्म लेकर कैसे जन्म होगा जन्म के टाइम जन्म के सब कुछ व्यवस्थित तो मृत्यु के टाइम में आकर तो वो व्यवस्था क्यों नहीं करता ईश्वर की वो नहीं करता क्योंकि तो अगर ऐसा है जैसे आपको लगता है कि वो कर्म कर्म प्रधान है हमारा तो कर्मों को सही रखने के लिए अभी ये कोई भी तरह तो एडजस्ट करने का एक कोशिश नहीं है क्या एडजस्ट कर ये जैसे कर्मों जैसे हम लोग कर्मों करते कर्मों को प्रधान है हमारा तो कर्मों को सही रखने के लिए मृत्यु कोई भी टाइम हो सकता है इसलिए उसको एडजस्ट करने के लिए एक कोशिश है क्योंकि अगर ईश्वर ने सब कुछ व्यवस्था किया है तो मृत्यु लोग कोई व्यवस्था नहीं किया नहीं वृत्ति की व्यवस्था क्यों नहीं वो वृत्ति व्यवस्था किया था तो हो रहा है जो कोई इस तो इस नहीं ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना ये क्या उनको बुद्धि में नहीं था क्या? ये सोचो आ, ये तो ये ये सोच करके ही व्यवस्था बना रहे हैं, कि ये आप जो सोच रहे हैं ये तो को, कोई भी लगता था जब सब कुछ व्यवस्था आया तो ये व्यवस्था क्यों नहीं जो दक्षिणायन में मरने वाला दक्षिणायन में मरे उत्तरायण में मरने वाला उत्तरायण में मरे ऐसा आप सोचेंगे लेकिन इसका वो आपको व्यवस्था लग रहा है ऐसा लग रहा है तो अव्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था ही है तो व्यवस्था करने के लिए तो एडजस्ट करना पड़ता है बिना एडजस्ट से कौन सा व्यवस्था होता है तो कहीं भी व्यवस्था बनाने के लिए एडजस्ट तो करना पड़ता है अभी जैसा अभी यहां 20 तो व्यक्ति बैठे हैं और 10 व्यक्ति और आ गया तो व्यवस्था बनानी है उनके लिए क्या करेंगे आप थोड़ा इधर उधर करके जगह दे देंगे एडजस्ट करेंगे वो एडजस्ट तो करना पड़ता है एडजस्ट किए बिना व्यवस्था नहीं होती व्यवस्था का एक दूसरा नाम है एडजस्टमेंट जो वो व्यवस्था के अंतर्गत होता है एक कार्य को हमको सिद्ध करना है लक्ष्य को प्राप्त करना है तो व्यवस्था बनानी पड़ती है व्यवस्था के लिए तद अनुसार एडजस्ट करना तो तो, तो तो पड़ता है, एडजस्ट किए गए व्यवस्था नहीं होती तो है ऐसा नहीं कर्म क्या पूर्व जन्म नहीं किया वो तो है ही जन्म में भी किया पूर्व जन्म में भी किया वो कई भी जन्म में किया होगा तो उसी के अनुसार मृत्यु आएगी इसलिए उसको एक जन्म में यह समय में करके नहीं कर सकता उसका समय निश्चय रहता है वो कर्म के अनुसार निश्चय रहता है अभी जो किया उसी के अनुसार नहीं मालूम होता वो जैसा आएगा वैसा आएगा तो इसके लिए वो कर्म की व्यवस्था में कोई हम भंग नहीं कर रहे हैं वहां कोई प्रश्न नहीं है कर्म की व्यवस्था को वैसा रखते हैं वैसा रख करके यह व्यवस्था बनाई जाती है कि यह समय का कैसा निश्चय करेंगे अब बोलेंगे इसका कोई तत्व नहीं है ऐसा तत्व नहीं बोल नहीं सकता क्योंकि कोई भी मरता है कोई ये समय भी मरता है वो समय को छोड़ के नहीं मरता और ये सूर्य चंद्र आदि का जो गति है ये भी तो पक्का है ये कोई ऐसी कल्पना थोड़ी है कि आप दिन रात आपको हो रहा है और इसमें समय के अनुसार हृदयों का परिवर्तन हो रहा है इत्यादि जो भी करता ये कोई कल्पना नहीं है न शास्त्र ने कल्पना की है या हमने कल्पना की यह तो वास्तविक है तो ये सारे वास्तविक है तो वास्तविक है तो उसी के अनुसार कार्य होगा उसका परिवर्तन परिवर्तन नहीं किया जाता व्यक्ति के लिए अब दक्षिणायन उत्तरायण नहीं बना सकता उसके लिए नहीं कर सकता वो व्यवस्था परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत पक्की है उसी के अनुसार बाकी व्यवस्था बनाएंगे उस व्यवस्था के लिए ये किया जाता है और एक तो आपको जो एडजस्टमेंट करके लग रहा है मतलब यह ना कहीं प्रकार एडजस्टमेंट कर रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है यह आपकी कम बुद्धिमत्ता है क्योंकि कोई चीज आप जानते नहीं है वो जानते नहीं तो उस चीज के लिए उस व्यवस्था में ऐसा होता है करके आपको जानकारी देनी पड़ी, ये जानकारी देकर के उसको व्यवस्था बना रहे व्यवस्था तो पहले से बनी हुई है इसमें व्यवस्था अभी नया नहीं बना रहे व्यवस्था पहले से बनी हुई है क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है तो ये व्यवस्था बनी है तभी तो कह रही है वो अब उसको हम नहीं समझ पा रहे समझने में हमें ऐसे ऐसे प्रश्न आता है वो प्रश्न का उत्तर देकर समझाया जाता नई व्यवस्था कुछ नहीं होता क्योंकि कर्म और कर्म फल का परिणाम सिद्धांत है उसमें क्या नया आप क्या जोड़ेंगे नया पुराना कुछ नहीं होता और ये जो कालक्रम है दक्षिणायन उत्तरायण इत्यादि दिन रात सारे गति ये सब निश्चित है निश्चित है मतलब ये फका चल रहा है ना समय के अनुसार इसको कोई रोका नहीं जा सकता ईश्वर भी नहीं रोकेगा कोई भी नहीं रोकेगा तो ईश्वर जो व्यवस्था बनाइए उसी को हमको समझा रहे हैं कि आपके मन में ऐसा ऐसा प्रश्न हो सकता है इसको समझते वक्त तो उसका उत्तर यह है ऐसा तो ये इस प्रकार से लोक प्रसिद्धि को बाध करेंगे ये फलम उद्देश्य जो प्रवृत्ति है उसको सत्य मान करके तो उत्तरायण अभिमा देवताया नित्यत्वेना दक्षिणायने भी मार्ग पर्व संभवात दक्षिणा मृदा म्रतान, विद्याफल प्राप्तिरस्तित्युत्तर अब देखिए क्या है यहां रहस्य क्या ये जो हर आदि दिन आदि को लेके हम कहते हैं एक तो इसमें काल की भावना होती है दिन रात इत्यादि दिन रात तिथि पक्ष इत्यादि में सब काल की भावना होती है नक्षत्र सभी में किंतु इसमें दूसरी भी एक भावना है ये सब जो है देवताए आदिवाहिक देवताएं वो देवताओं को भी उसी नाम से कहा जाता है क्योंकि वो देवदा उस समय के साथ संबंध करने के कारण उसका नाम हो जाता है जैसा संध्या मुपासीता ऐसा कहा कि संध्या क्या चीज है संध्या क्या चीज इसका मतलब आप कोई भी संध्या उपासना नहीं कर रहे संध्या देवता है वो देवता ये दोनों समय के बीच में आती है इसलिए संध्या उपास मैंने संध्या रूप काल को उपासना करो ऐसा नहीं mm. संध्या देवता को उपासना करो ऐसा है संध्या था विधान का अर्थ ऐसा निश्चय किया तो वो संध्या काल कब का आता है वो संध्या काल में वो देवता वो देवता के रूप में आता है इसलिए उस काल में करने से ही संध्या उपासना होगी वो दूसरे काल में नहीं करने से नहीं होगी इसलिए काल और देवता का एक संबंध हमने माना सभी में ऐसा है अभी अर्चिरादि को भी ऐसे बोलेंगे वो देवदा भावना वैसे तो आ, वहां निश्चिल करके आप देखते हैं तो आपको समय दिखता है वहां मैंने आगे पीछे का समय का ऐसा दिखता है लेकिन वो सब देवदा के रूप में है इसीलिए ये जो दक्षिणायन का अर्थ होता है उत्तरायण का अर्थ होता है उत्तरायण अभिमानी देवता उत्तरायण अभिमानी देवता को आदिवाहिक देवता कहेंगे और इसमें एक आदिवाहिक शरीर होता मैंने पहले कहा था कि शरीर जो है लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और एक आधिवाहिक शरीर ही होता है कारण शरीर भी होता है तो ये शरीर के साथ आदिवाहिक शरीर को ये आदिवाहिक शरीर के संबंध में ये आदिवाहिक ये शरीरों को ये, शरीर ये आत्माओं को ले जाने वाले देवता है देवदा होने से उनको वो नाम पड़ गया और उस देवता का वो काल के साथ संबंध होगा ये तो ठीक है उसके साथ उसका नाम होता है कई कई जो नक्षत्र होते हैं ये सारे नक्षत्रों को भी हम देवता मानते हैं और ग्रहों को भी देवता मानते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं नक्षत्र भी देवता है सत्ताईस नक्षत्र जो है वो देवता है और जो उसी में जो कर्म करते हैं जो मुहूर्त आदि आता है तो मुहूर्त में भी तत्त देवताओं को माना है जैसा अभिजीत मुहूर्त है प्रसिद्ध है वो एक देवता है अभिजीत मूर्ति एक देवता है पूजा करते हैं तो ऐसे उसमें सब में वो भावना है वो भावना करके हम उसको मानते केवल काल रूप जो है वो निश्चेष मैंने निश्चेतन नहीं माना जाता वो सचेतन होता है वो सचेतन करके उसको बिनाया जाता है तो सचेतन होने के कारण ये रश्मि आदि के संबंध से वो रश्मि आदि भी हो गया उसके साथ वो तो स्थूल संबंध हो गया और उसके साथ में वो देवताओं का संबंध हो जाएगा उसी को हो जाए इसलिए पक्ष भी देवता तिथि भी देवता एक एक तिथि जो है ना वो भी देवता है उसमें भी अभिमानी देवताओं को माना क्षत्रो में कहा नहीं माना सब जगह माना ये ऐसा माना जाता इसलिए उसका अलग अलग नाम होता है जैसा योग कारण होते हैं पंचांग में तो योग होता है अलग अलग योग होता योग, योग है और करण होते हैं जैसा बवाकरण वनिक करण इत्यादि वनिक करण इत्यादि करणों का वो होता है ये अलग अलग नाम दिया तो ये करण है देवता है और नक्षत्र है फिर राशि है ये सारे जो है देवता कोड़ी में मानते यदि यद्यपि ये सारे आपको ज्योतिष का रूप दिखता ग्रह नक्षत्रों के चंद्रमा तो देवता है चंद्रमा मनसो ज्यादा देवता और ये अग्नि देवता अग्निर्देवता देवता चंद्रमा देवता सूर्यो देवता ये सब देवता है इनको सब देवता ग ऐसे करके ये देवता भाव से इसको लिया जाता है इसलिए आदिवाहिक देवता होने से कोई दोष नहीं आदिवाहिक देवता वह रहेंगे और उनके काम है वो उनके संबंध में कर्म करने वाले जितने भी उनको लेकर जाना अब जो देवता को आराधना करेंगे आप उस देवता के पास पहुंचाना, उसका काम होता है वो जैसा भी होगा उसी प्रकार वो पहुंच जाते ऐसा पहुंचा करके वो सही रास्ते पे जाएगा ऐसा नहीं कि वो मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं होता क्योंकि देवता को आपको कंफ्यूजन हो सकता है देवता को कंफ्यूज नहीं होता इसलिए उत्तरायण देवताया नित्यत्वे दक्षिणायन भी मार्ग पर्व संभव इसलिए दक्षिणायन में भी उसकी उपस्थिति संभव है मार्ग पर्व वो बन सकता है तो दक्षिणायन के समय में भी रहेगा इसलिए दक्षिणायन मृदान विद्या दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त करने पर भी विद्या फल प्राप्त होता ही है इसमें संशय अब बहुत सारे दिव्य महात्मा है ये बहुत सारे दक्षिणायन में जन्म लिए जैसा भगवान श्रीकृष्ण का स्वयं दक्षिणायन में जन्म ऐसे बहुत सारे देवता है महात्मा है या अवतारे है उनका सब दक्षिणायण में हुआ और बहुत सारे होंगे उत्तरायण में हुआ इसी प्रकार समाधि भी बहुत सारे सिद्ध महात्मा होगा दक्षिणायण में हो गया तो आप जो है उत्तरायण बोलेंगे तो कैसे होगा वो गया ही नहीं है फिर मानना पड़ेगा ऐसा नहीं होता यह अव्यवस्था होती है तो ये उसको व्यवस्था बनाना पड़ेगा कर्म के अनुसार तो इसीलिए वो व्यवस्था को आपको जानना पड़ेगा नहीं संध्या का जो पूर्वापर काल होता है ये पूर्व संध्या बोलते उत्तर संध्या बोलते जो आ, संध्या मुहूर्त है उसके पूर्व संध्या पूर्व संध्या से आरंभ करते हैं वो एक पूर्व संध्या होती है और उत्तर संध्या होते मैंने वो बाद में करता होता जैसे आप 6 बजे सूर्यास्त है अब वो पंचांग में लिखा हुआ होता है सूर्यास्त का समय क्या है तो उसके पैंतालीस मिनट पूर्व और पैंतालीस मिनट बाद तो पैंतालीस मिनट पूर्व तो पूर्व संध्या कहते हैं और 45 मिनट बाद होगा तो उत्तर संध्या कहते हैं। वो इतने में आ सकता है इसके बीच में आप कर सकते हैं लेकिन उसमें पहले आप निश्चय कर लेना चाहिए कि आप पूर्व संध्या को पालन करेंगे तो नित्य पूर्व संध्या ही करना है और उत्तर संध्या को पालन करेंगे तो नित्य उत्तर संध्या करना ऐसा नहीं कि संध्या करना चार बजे संध्या कर दिया ऐसा नहीं होता वो उस समय में संध्या कब हो रही है जैसे संध्या समय में आरती करते हैं तो संध्या में होना चाहिए वो आगे पीछे ये पैंतालीस मिनट का रखा उस हिसाब से आप निश्चय कर सकते एक मुहूर्त एक मुहूर्त सामान्य माना जाता है यदि न्याय संग्रह हो गया उसमें सूत्र देखिए अच्छा समय हो गया फिर ओम पूर्ण मत पूर्ण पुर्ना मुदश्यूर्णसूर्णमाद पुर्ना पूर्णमेवशिष्य ओ शा शाति शाति कृमराज